कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइन्टी पॉइंट फोर एफ समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष समय की मांग में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे पर्यावरण पे डिजास्टर पे बात करते हैं तो आज के इस विशेष समय की मांग को सजाने के लिए हमारे साथ दीपेंद्र सिंह जी हैं और रितेश जी हैं जिनसे हम बातें करेंगे और आइए उनसे बात करते हैं एनर्जी के ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से वो एनर्जी को बचाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं और किस तरह का अपने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर इस काम को कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे तो आप सभी की तरफ से रितेश जी और दीपेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद सर धन्यवाद सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय की मांग में हम लोग पहली बार रितेश जी और दीपेंद्र जी से मुलाकात हो रही है मैं चाहूँगा कि रितेश जी आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें हमारे सभी श्रोताओं को क्योंकि वो भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं शुक्रिया थैंक यू एंड मेरा नाम रितेश है जैसा आपने बताया और मैं बेसिकली टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मेरी बी टेक में और एम एनर्जी में है मेरा पूरा राजस्थान में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करते हैं लोगों को अवेयर करते हैं कि किस तरीके से ऊर्जा बचानी है और उससे इम्पोर्टेंट कि क्यों ऊर्जा बचानी है ऊर्जा की बचाने की जरूरत कहाँ है तो उसका टेक्निकल सेक्शन सारा मैं देखता हूँ इंजीनियरिंग का और इंडस्ट्रीज़ का ओके बहुत ही अच्छी बात है अपने बारे में बताओ मैं चाहूँगा कि इसके अलावा आप अपने फैमिली के बारे में भी बताइए <laughs> अच्छा मेरी फैमिली बेसिकली हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है और मेरी मदर इज अउस वाइफ मेरी वाइफ भी हाउस वाइफ है आई है ढाई साल का है छोटा सा है <laughs> बहुत बहुत-बहुत करता है, जी, धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए आइए दीपेश जी को जानते हैं उन्हीं से जी हाँ नमस्कार श्रोता मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है जैसा अभी आपको बताया गया और मैं एक्चुअली में बेसिकली कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूँ और सरकार के लिए पब्लिसिटी का, का काम करता हूँ कई डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अभी वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जिसे आप पी के नाम से जानते हैं इसमें मैं फैकल्टी विशेषज्ञ हूं और पी से मेरे रितेश ने सहयोगी रितेश ने आपको बताया कि पी देश के अंदर ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा की उपलब्धता और भविष्य में इसकी मित्रता के साथ काम करने की दिशा में ये हमारी एजेंसी काम कर रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस है मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत हमारा डिपार्टमेंट आता है और जैसा कि मैंने बताया कि मैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूं तो मेरी बैकग्राउंड जनरलिज्म फील्ड से है उसके बाद में कई एनजीओ में मैंने कार्य किया सरकार कई विभागों में मैंने अपनी सेवाएं दी है और अभी मैं पी का पिछले काफी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ पी सी राजस्थान में जैसे कि अभी रितेश ने आपको बताया था कि ये इसका टेक्निकल फील्ड देखते हैं जहाँ पे उद्योग धंधों की जहाँ बात होती है जहाँ पे टेक्निकल जहाँ शब्द काम भी जाते हैं वहाँ पे आप विशेषज्ञ के तौर पे ऊर्जा संरक्षण के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं देते हैं किस प्रकार से उसको ऊर्जा संरक्षण किया जा सके और बेहतर तरीके रहा बात मेरा तो मैं न सिर्फ ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा सिर्फ इंडस्ट्रीज में काम इंडस्ट्रीज में काम आए या फिर हो सकता है आपका शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर भी जहाँ पे ऊर्जा है वहाँ पर उसके संरक्षण की भी बात होनी चाहिए तो वहाँ पर मैं मेरी सेवाएँ देता हूँ तो पी के लिए मैं रूरल एरियाज़ और डेथ एरिया में वर्क करता हूँ और मेरे सहयोगी इंडस्ट्री और जहाँ पे शहरी क्षेत्र हैं यहाँ पर अपनी बात करते हैं जी दीपेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आइए आगे बढ़ते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग जैसे कि ऊर्जा के ऊपर बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करेंगे तो हमारे साथ रितेश जी और दीपेंद्र जी हैं तो चलिए फिर से जोड़ता हूँ मैं आपको रितेश जी से और रितेश जी मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हम लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि एनर्जी बचाना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन पर बातें हो रही हैं ऊर्जा के ऊपर बातें हो रही हैं तो ये क्यों करनी पड़ रही प्रॉब्लम शुरू होती है उस वातावरण से जिसमें हम रहते हैं जहाँ ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हम सुनते आ रहे हैं हमने बहुत सुना ग्लोबल वार्मिंग लेकिन हमने उसको कनेक्ट नहीं किया हमारी कुछ आदतों से कि हमने जो ऊर्जा बर्बाद की उसकी वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें क्या असर या हम क्या जोड़ रहे हैं तो इसी ऊर्जा संरक्षण की ज़रूरत है दूसरा सबसे महत्ता इसकी वहाँ आती है जब हम पैसे की बात करते हैं कुछ पैसा बचाना है तो क्या करते हैं अगर हमें आज कुछ जेब में हमारे पास सौ रुपए हैं और मुझे अगर तीन दिन चलाना है तो हम उसकी बचत करते हैं हम उसकी बर्बादी नहीं करते तो यही कंडीशन हमारी ऊर्जा के साथ भी है ऊर्जा के स्रोत हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल जो हमें मिल रहे हैं वो बहुत कम हैं और अब तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ पर हमें उस प्रकार की ऊर्जा की बचत हमें करनी है ताकि हम उसका जो कुछ वक्त है जब तक वो चल रहा है उसको थोड़ा सा लंबा उसको चला सके दूसरा उससे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका हमें पता नहीं होता है। हम शायद उसे इग्नोर कर देते हैं ध्यान नहीं देते हैं। हम कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है तो ये जो फ़र्क पड़ता है इसी के ऊपर सारी बात आती है कि कितना फर्क पड़ा ये जान के हम लोगों को आश्चर्य होगा कि हमारे देश में साठ से सत्तर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो इस वक्त थर्मल पावर प्लांट से हैं अगर हम कोयले से पावर जनरेट करते हैं तो हर एक यूनिट जो हमारी बनती है करीब सवा 900 सौ सवा नौ साढ़े नौ ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ती है ये अब आप अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी में ये कैलकुलेट करें कि हमने कितनी बिजली भी, का उपयोग किया तो हमें पता चलेगा कि हमने बहुत करोड़ों किलो में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ दिया है सिर्फ इस नाम पर कि भाई हमें ज़रूरत है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि हम वो जो बर्बादी कर देते हैं जिसके आगे हमारा एक शब्द रहता है क्या फ़र्क पड़ता है उसके साथ वो कार्बन डाईआक्साइड काफ़ी जुड़ी हुई है प्लस जितनी भी आप एनर्जी काम में लेते हैं अल्टीमेटली उसका रूपांतरण जो है वो सिर्फ ऊष्मा के रूप में होता है और उसका निस्तारण हमें वायुमंडल में ही मिलता है तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर राइज है इसमें भी हम क्यों जिम्मेदार हैं उसका यही कारण है कि हम ऊर्जा की खपत और या फिर बर्बादी जो है वो बहुत ज़्यादा हम करते जा रहे हैं तो इसी वजह से ऊर्जा की बचत जरूरी है क्योंकि हमें अपना वातावरण बचाना है और आ, हमें कुछ ऊर्जा के जो स्रोत हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी बचत करनी है रितेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आज वर्तमान समय को देखते हुए जो ऊर्जा हम लोग खर्च कर रहे हैं जो जो भी चीज़ें हम लोग बिजली की भी यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम उपयोग करते हैं और फिर से उसको वापस लाने में शायद हम उसके बारे में नहीं सोचते बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या फ़र्क पड़ता है इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग जाने अनजाने में नुकसान करते जा रहे हैं कुदरत का या एनर्जी का तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और दीपेंद्र जी भी हमारे साथ है जो काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे और मीडिया से जुड़े हुए कम्युनिकेशन इससे जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि आज वर्तमान समय में हम लोग जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो क्यों बात करनी पड़ रही है इसके पीछे का रीजन और इसके साथ साथ कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई है देखिए सर यह काफी अच्छी बात आपने पूछी कि आखिर कहाँ जरूरत पड़ गई कि ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन पर बात ही जाए देखिए कोई भी वस्तु है पदार्थ अगर वो गतिशील है तो ऊर्जा से गतिशील ये तो आप मानते हैं इंसान या शरीर या कोई जीवित व्यक्ति है तो उसको ऊर्जा के स्रोत के रूप में खाना पीना वगैरह चाहिए निर्जीव वस्तु है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं उनको एनर्जी के रूप में बिजली हुई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए ये चीज सही होगी तो बगैर ऊर्जा के तो गतिशीलता की बात की ही नहीं जा सकती ये तो आप सब लोग जान अब ये आए कहाँ से इंसान को अपने गतिशील कोई भी जीवित व्यक्ति को तो ठीक है चलिए प्राइमरी सोर्सेज प्रकृति से ले लिए जाएं, लेकिन जो निर्जीव वस्तु हैं जिनके बगैर आज के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती उसके लिए तो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में ऊर्जा चाहिए उसके लिए आपको बिजली के रूप में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ऊर्जा चाहिए तो सर ये एक कुछ हद तक तो ठीक था लेकिन आपको ये जानकर ताजुब होगा कि हमारा देश भारत विश्व में पेट्रोलियम खपत वाले देशों में पहले स्थान पर पहले और इसमें जो उपलब्धता है या उसका जो उत्पादन है उस क्षेत्र में हम चौबीसवें पच्चीसवें स्थान पर चौबीसवें स्थान पे, पे तो ये जो ह्यूज गैप जो बहुत बड़ा अंतर पहले से चौबीस पच्चीसवें अंतर में है ये हमारी सवा सौ करोड़ की आबादी जनसंख्या के लिए भविष्य में ध्यान रखे हमें से फुलफिल मतलब इस अंतर को पाटना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी तक भी रिसोर्सेज संसाधन पहुँचें उनको भी ऊर्जा की उपलब्धता मिले उनका भी अधिकार है देश के प्राकृतिक संसाधनों पे और विकास पे कि अगर हम जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी आने वाला भविष्य आने वाले बच्चों तक भी ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहे और वो भी विकास कर सके इसलिए आज की ये जरूरत है कि हम लोग आज से ही मित्र के ऊपर ध्यान दें ऊर्जा संरक्षण की बात करें और छोटे छोटे जीवन में छोटे छोटे व्यवहार तो अपना कर अपनी आदतों में छोटे से बदलाव कर कर हम जितनी बचा सकते हैं उतनी तो कम से कम राष्ट्र हित में बचाएं तो ये सर यही हमारा उद्देश्य है दीपेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में जिन चीज़ों को हम लोग जो भी कुदरत की चीज़ें हैं या व्यक्ति है या निर्जीव कोई वस्तु है उन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है हमारे आने वाले समय में भविष्य में इसके लिए हमें चिंताजनक प्रश्न कड़ा कर रहे हैं तो इस वजह से आज हम लोग इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं ताकि लोगों में जागृति आ जाए और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बचत हो ये हमारा लक्ष्य है ये आपने कहा बहुत ही अच्छी बात है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम को आप सुने हैं और हमारे साथ रितेश जी और दीपेंद्र जी हैं जिनसे बातें हो रही है इस विषय पर कि एनर्जी कैसे बचाया जाए या एनर्जी को बचाने की ज़रूरत क्यों है उस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से जुड़ते हैं रितेश जी और दीपेंद्र जी से आप सुना है रेडमोदन नाइनटी पॉइंट फोर पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और ब्रेक के पहले हमने रितेश जी और दीपेंद्र जी से बातें की और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन की बातें होनी चाहिए और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है क्योंकि जो पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं या आंकड़े जो हम लोग देखते हैं ग्लोबली तो दुनिया के अंदर जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं हम लोग उन चीज़ों को बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है चाहे व्यक्ति चाहे पैसा सब कुछ हमारा इन्वेस्ट होते जा रहा है तो इसी हम इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है और काम करने की भी ज़रूरत है तो आइए फिर से एक बार रीते जी से जुड़ना चाहेंगे और जिस तरह से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे बात कर रहे थे रितिश जी तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग या तो आप ये बताइए कि सरकार की तरफ से किस तरह के पहल चल रही हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रही सरकार की तरफ से जो पहल थी उसका सबसे पहला जो सरकार ने स्टेप लिया था ये उन्नीस में लिया था कि जब हमारे पास तेल मिलना बंद हो गया था कुछ हम युद्धों से बाहर आए थे तो उस वक्त सरकार ने सबसे पहले राशनिंग की तेल की कि क्योंकि हमारे पास तेल नहीं है तो जो चीज़ कम होती है हम उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जब तिहत्तर में देखा गया कि हमें ज़रूरत पड़ रही है लेकिन है नहीं तो अठहत्तर तक आते आते एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था पी पेट्रोलियम कंजर्वेशन एक्शन ग्रुप जिसको वापस रिनेम किया गया एज पी ए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जिसका ध्येय हमेशा से ये रहा है कि हम लोगों को किस तरीके से अवेयर करें किस तरीके से लोगों को बताएं कि किसी जो भी आप ऊर्जा उपयोग में ले रहे हैं उसकी बर्बादी से हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है उसकी बचत करना हमें हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है ये बात हो गई बचाने की उसके आगे जैसे जैसे वक्त आगे आता गया हमें और लगा कि जैसे ये फील्ड काफ़ी एक्सपैंड होती गई लोग बढ़ते गए पॉपुलेशन बढ़ी तो एक और ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ बनाई गई जिसका नाम था बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जिसका टारगेट यही था कि किसी तरीके से जो इंस्ट्रूमेंटेशन आ रहे हैं उनमें उस तरीके की चीज़ें लाई जाएं जिससे एक आ, आम आदमी को ये पता चले कि कौन से उपकरण हमें काम में लेना जो ऊर्जा दक्ष तरीके से उपयोग करता हो तभी स्टार रेटिंग का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया वो स्टार रेटिंग का कंसेप्ट उसी से चला है जैसे एसी में हम स्टार रेटिंग देख रहे हैं फ्रिज में स्टार रेटिंग देख रहे हैं तो ये जो शुरुआत यहाँ से हुई उसने अब काफ़ी व्यापक रूप ले लिया है और इस वक्त तो सरकार हमें एल भी दे रही है और बहुत कम मतलब बहुत रियायती दरों पर एल लाइट्स दे रही है उसी में एनर्जी एफिशेंट फैंस भी आ रहे हैं उसका जो मेजर खर्चा है वो सरकार ही वहन कर रही है उसकी जो कॉस्ट लग रही है या जो इंपोर्ट की जो लग रही है वो सरकार देख रही तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा स्टेप जो रहा जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनको सबको एलईडी जो कन्वर्जन किया गया वो भी इसी के रूप इसी का एक हिस्सा है जिसका टारगेट यही था कि जो भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं चाहें कॉमर्शियल या पर्सनल लेवल पे कर रहे हो या फिर एक पब्लिक प्लेसेस में कर रहे हों तो उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए ताकि और लोगों को ये एक एहसास हो कि सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं कर रहे हम अपने ऊपर भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलईडीज़ लगाने की वजह से हमारी इतनी बचत हुई है कि जयपुर जयपुर में अगर आप एल का टोटल कन्वर्जन देखें तो हमने करीब डेढ़ से पौने दो साल तक की बिजली जो थी वो हमने सिर्फ एल लगा के बचा ली तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो काम हैं पीसीआर सी कर रहा है और बी के साथ मिलके और जो मिनिस्ट्री है उसने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स आगे फॉरवर्ड किए हैं उसमें से एक हम लोगों का भी ये प्रोग्राम है जो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करें रित जी बहुत ये अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से पहल हो रही है और 1970 से ये पहल शुरू हुई आपने बताया और इसके साथ जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि आज बहुत जगह बोर्ड्स लगे होते हैं एल ई लीजिए करके और आप हाँ अपना इलेक्ट्रिक बिल लेके आइए और इस तरह की कई बातें होती हैं तो चलिए एक बहुत ही अच्छा जो समन्वय सामने आया है कि एनर्जी बचाने के लिए एनर्जी कंजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आइए इसी बात को हम लोग दीपेंद्र जी से भी जानना चाहेंगे दीपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार समय की मांग इस कार्यक्रम में और जैसे कि अभी मैंने बात किया राजादितेश जी से कि वो सरकार की तरफ से क्या पहल हो रही है तो आप अपने हिसाब से बताएँ सरकार की तरफ से क्या पहल हो रही है सर देखिये जैसा भी सहयोगी रितेश ने आपको बताया ऊर्जा बचत की शुरुआत घर से ही की जाए तो बेहतर है घर से क्यों अपने आप से की जाए तो और भी बेहतर है आपने लिखा होगा प्रकाश की के रूप में कुछ दशक पहले तक हमारे पास में बल्ब हुआ करता था 100 वाट का एक बल्ब जितनी ऊर्जा खपत करता है टेक्नोलॉजी विकसित हुई उसके कुछ दुष्परिणामों को देखते हुए अड़तीस चालीस वाट की ट्यूबलाइट लाई वो उतना ही उजाला देती है या प्रकाश देती है जितना कि 100 वाट का बल्ब दिया तो आप इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए 60 लगभग 60 वाट आपने सिर्फ एक झटके में बचा लिया बगैर बहुत बड़ी लागत और विकसित हुआ और विकास में हम लोग सी एफ एल लेके आए CFL 15 एल वाट का CFL, 40 एल वाट की ट्यूबलाइट के बराबर प्रकाश दे अब आप इसके बीच की खाई देख लीजिये लगभग पैंतीस वाट, वाट वा, सॉरी पच्चीस वाट आपने एक झटके में बगैर किसी कोई खास लागत के अब नया कंसेप्ट जो भी बताया गया कि एलईडी बल्ब जो एल आ गए हैं काफ़ी बेहतर ये नो वाट में ही उतनी प्रकाश दे रहे हैं जितना कि पंद्रह वाट का सेफ तो इसके अंदर भी आपका लगभग सात आठ वाट का आपकी ऊर्जा बचत हो रही बिजली खपत बिजली खपत बचत रही और अब तो सरकार का विकास ये वो प्रमोट करने के लिए अपनी की दुनिया या आम जनता एल बल्ब को या एल ई ऊर्जा कम खपत वाले उपकरणों को ले तो इसलिए वो कई योजनाएँ लेके आइए मात्र पैंसठ सत्तर रुपए में बिजली का बिल दिखाने से आपको सरकार एलईडी ई बल्ब दे रही है मात्र बारह सौ रुपये में आपको पंखा दे रही है तो इस प्रकार से और भी कई उपकरणों पे सरकार सब्सिडाइज रेट के ऊपर आप लोगों को दे रही है तो हमें उसका लाभ भी उठा उठाना चाहिए इसका सीधा संबंध हमारे न सिर्फ बिजली बिल के ऊपर पड़ेगा बल्कि आप सोचिए जैसा कि बताए कि एक यूनिट बिजली से के खपत में 940 ग्राम वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है इसमें कितनी कम होगी इसी इसका दुष्परिणाम देखिए ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम हाँ बात कर रहे हैं करें भूमंडल का तापमान कितना तेज गति से बढ़ रहा है अभी रिसेंट तीन महीने पहले ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी अभी जर्मनी में जाके आए थे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो हमारा जी का जो सम्मेलन था उसका मुख्य मुद्दा ही यही कर दिया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग का उत्सर्जन उसका असर कम से कम स्तर पे लेके आया जाए आप देखिए कि 1880 का जो स्तर उस था उसकी तुलना में हम आज में पौने दो डिग्री सेल्सियस धरती का तापमान बढ़ गया अभी हमारा 14.8 के आसपास है चौदह 15 के आसपास भगवान ना करे एक डेढ़ डिग्री 2 डिग्री और ऊपर बढ़ जाए तो दुनिया में कैसी प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यही तापमान कुछ साल पहले तक डेढ़ दो डिग्री कम था तो हमारा मकसद सिर्फ बिजली की बचत या ऊर्जा की बचत करके पैसा बचाना ही नहीं है हमारा मकसद यह है प्रकृति का संरक्षण भी हो आने वाली पीढ़ी तक यह सुंदर इटलाती प्रकृति उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में हमारे पास थी तो हमारा उद्देश्य यह है जी दीपेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ऊर्जा बचाने के लिए जो बातें हो रही है उसके पीछे का रहस्य क्या है वो भी आपने बताया कि हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है कुदरत ने जो हमें बख्शा है उन सारी चीज़ों को भी सुचारू रूप से जैसे कि पहले था वैसे ही होना चाहिए इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी बातें उन्होंने बताई जैसे कि पहले हम लोग बल्ब यूज़ करते थे फिर बाद में ट्यूबलाइट फिट उसके बाद एल बल्ब आ गया तो इस तरह के कई चीज़ें जो है रिसर्च करते करते उन चीज़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नेचर में जा रहा था उसको रोकने की कोशिश और इसके साथ जुड़ा हुआ जो ग्लोबल वार्मिंग की बात है उसको कहीं ना कहीं फिर से कम करने की जो कागार पर ये कार्य हो रहे हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हमारे एक घर में बिजली की बदत या फिर बल्ब का बदलाव करने से कितना बड़ा परिवर्तन हम विश्व को दे सकते हैं तो एक छोटा सा कदम हमारा भी अगर इस राह में होता है तो हम अपने घर के सभी बल्ब अगर चेंज कर लेते हैं बहुत ही अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद जोड़ते हैं आपको समय की मांग में रितेश जी और दीपेंद्र जी हमारे साथ हैं इस विषय को समझने के लिए और समझाने के लिए आप सुना है रेडियो मोद वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में रितेश जी और दीपेंद्र जी से बातें हो रही हैं कि इस तरह से सरकार क्या पहल कर रही है वो हमने जाना और अब बात करते हैं कि कई बार हम लोग चीज़ें जो है आ, सुनते बहुत हैं लेकिन कार्यवंत तो उसको रूपरेखा जब देखने की बात आती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कम ही काम हुआ है उन्नीस से हमने ये पहल शुरू की आप अब 2017 में भी देख रहे हैं तो पहल तो वही करना पड़ रहा है हमको जद्दोजहद मेहनत जो है फिर से लोगों को वही बात समझाने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है इसका एक मुख्य कारण है एक हमारी आदत हाँ। वो एक छोटा सा स्टेटमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे क्या फ़र्क पड़ता है हाँ। पहले हमारे पास एक साठ वॉट का बल्ब होता था हम चार घंटे काम होता था चलाते थे बंद करके चले जाते थे 240 वॉट चालीस आज वही 10 वॉट की एलईडी होती है हम चालू करते हैं और 24 घंटे चलती है तो जहां हम सिर्फ 40 वॉट में काम कर सकते हैं आज भी हम 240 बर्बाद कर रहे हैं 200 वॉट फिर भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है उसका एक मुख्य कारण यही रहा क्या फ़र्क पड़ता है अब तो सस्ता हो गया लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है तो टेक्नोलॉजी बढ़ी लेकिन हमने अपनी आदतों को उस हिसाब से उसके अनुरूप सुधारा नहीं और अच्छा नहीं किया गाड़ी हम चला रहे हैं गाड़ी कहीं दोस्त मिल गया सड़क पर कोई दोस्त मिल गया मोटरसाइकिल चालू है कार चालू है और बात किए जा रहे हैं गाड़ी हिल भी नहीं रही है लेकिन हम वो पोल्यूशन किए जा रहे हैं क्यों क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है एक मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है इसी प्रकार की हर एक मिनट की अगर आप लाल बत्ती पर देखें सौ गाड़ियों के हिसाब से तो एक से डेढ़ लीटर तेल हर मिनट हर लाल बत्ती पर हम खराब करते हैं कितनी बारों दिन भर में लाल बत्ती होती है ऐसी कितनी लाल बत्ती हमारे शहर में और ऐसे कितने शहर हमारे देश में आप कैलकुलेट करते तो हमें पता चलता है कि लाखों करोड़ों लीटर तेल हम हर रोज़ बर्बाद कर रहे हैं और कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है <laughs> तो इसके आगे वो रात को टीवी देखना अपना टीवी वी स्टैंड बाय मोड पे ही बंद करना स्विच बंद किए बिना वो छोटी सी लाल बत्ती क्या बिजली खाएगी क्या फ़र्क पड़ता है कम से कम दस घंटे के अगर कैलकुलेशन करें और दस करोड़ टी जो एक्चुअल में तीस करोड़ हैं दस करोड़ का भी अगर नुकसान देखो तो हर रात का नुकसान करीब एक करोड़ यूनिट होता है और एक करोड़ यूनिट का मतलब होता है सात करोड़ रुपए, फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है आगे उसके आगे चौरानवे लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने हवा में छोड़ी उससे क्या नुकसान हो रहा है क्या फ़र्क पड़ता है लेकिन अब फर्क़ पड़ेगा क्यों क्योंकि हम लोग जागरूक हो रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं कि अगर वही एक करोड़ यूनिट हमने किसी गांव में दी होती किसी हॉस्पिटल को मिली होती रात को किसी बच्चे को पढ़ने को मिली होती किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए गई होती तो मुझे कितना फ़ायदा होता तो हाँ फ़र्क पड़ता है तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं और हमें देख के अच्छा भी लगता है कि कुछ लोग इसके लिए तत्पर होकर आगे भी आ रहे हैं तो यहाँ से कॉस्ट कटिंग से लेकर ये हमारी दिनचर्या में कहीं भी आप एनवायरनमेंट की बात करें खाने पीने की बात करें किसी भी चीज़ की आप बात करें कहीं ना कहीं जब आप संरक्षण की बात करते हैं तो एक आदमी में बदलाव की बात करते हैं खाना हम खाते हैं शादियों में गए खाना इकट्ठा किया और लास्ट में नहीं खाया तो डस्टबिन पर डाल दिया हमसे कोई कह दे कि हमने दो दिन में बैठ के एक प्रोडक्ट बनाया कोई उसको पैसे लेके खरीद ले, ले जाए और फिर तीसरे दिन उसको डस्टबिन में डाल दिया फेंक दे तो हमें बुरा लगता है वहाँ हम किसी के छः महीने की मेहनत को डस्टबिन में डाल देते हैं फिर भी कह देते हैं क्या फ़र्क़ पड़ता है तो प्लीज़ फ़र्क इससे पड़ता है और थोड़ा सा जो आप जानते हैं उसको इस्तेमाल करें और जो नहीं जानते उसको जानने की कोशिश करें यही है संरक्षण का सबसे पहला नियम जी रितेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैलकुलेशन करके आपने हमारे सभी श्रोताओं को बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं समय की मांग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन पर हमें खुद को काम करना है थोड़ा सा अगर मैं अपने जीवन में अपनी आदतों में बदलाव करता हूँ तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है बिल्कुल वैसे ही हम अपनी आदतों में अगर थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे और थोड़ा थोड़ा बिजली बचाने का दे हम लोग रखते हैं तो आने वाले समय में दूसरे लोगों के लिए अच्छी जिंदगी मिल सकती है अच्छा उनको जो है सुख सुविधाएं जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी मिल सकता है अगर ऐसा नहीं करेंगे फर्क पड़ेगा जैसे कि रितेश जी ने बताया कि फ़र्क पड़ सकता है फिर उनको वैसी ज़िंदगी नहीं मिलेंगी जैसी ज़िंदगी हम जी रहे तो आइए दीपेंद्र जी हमारे साथ हैं जो काफ़ी समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं बहुत समय से इन चीजों पे काम किया जा रहा है लेकिन जैसे रितेश जी ने बताया कि क्या फर्क पड़ता है उस चीज को अगर हम लोग काम करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें और क्या सोच सकते हैं हम लोग जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है जनता के हाथ में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति सैलाब में भी नहीं होती ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं पर हम अभी क्या हम क्या कर शुरुआत कहाँ से की जाए करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए अभी आपने कहा कि छोटी छोटी आदतें तो हम घर से ही शुरू किया सकते हैं एलईडी ई डी बल्ब बदलना ट्यूबलाइट्स को बाहर जाएं तो बंद कर जाएं आस पास जाएँ तो व्हीकल को शेयरिंग उस पे के ऊपर चलें एक ही जगह जा रहे हैं तो दो अलग अलग, अलग व्हीकल्स नहीं लेके एक साथ ही उसको शेयरिंग पे किया जा सकता है हम चाहें तो अनसरी अगर हमें आवश्यकता नहीं तो बड़े भारी वाहनों की अपेक्षा उनकी तुलना में छोटे वाहन भी हम लोग काम में ले सकते हैं जिनकी ईंधन खपत की क्षमता कम होगी जैसे जैसे इंधन की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे खपत भी बढ़ेगी ईंधन की तो हम लोग उसकी तुलना तो में कम नहीं सकते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमें ईंधन और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को भी काम में लेना होगा देखिए ईंधन के रूप में यदि हम ऊर्जा की बात करें बिजली की बात करें तो हम लोग चाहेंगे हमारा जो मुरू प्रदेश है राजस्थान और राजस्थान से लगता है जहाँ पे आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है गुजरात का क्षेत्र जहाँ पे हमारा रेडियो मधुबन पहुंचा है वो अक्सर वहाँ पे साल के बारह महीनों में तीन दिन में से 310-20 दिन तक तो सूर्य की रोशनी सूर्य का प्रकाश पूरी प्रचुर मात्रा में रहता है तो क्यों ना सूर्य को शक्ति बनाई जाए जिस सूर्य के कारण आज हम लोग छाव की तलाश करते हैं ए सीज बड़े बड़े एसी लगाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी ऊष्मा वातावरण में हम लोग उत्सर्जित कर ही रहे हैं उससे और नुकसान हो रहा है तो इसको हम अपनी शक्ति बनाए जैसा कि मिडल ईस्ट के कई देशों ने किया इसराइल ने किया हम लोग आ, सोलर एनर्जी के ऊपर जाएं। गुजरात में हो ही रहा है बड़ा काम हमारे क्षेत्र में राजस्थान में भी हम लोग कर सकते हैं खुद बहुत बड़ा पैसा नहीं लगना इसमें कि बहुत बड़ी बड़ी सोच नहीं लगनी है कोई इसमें मात्र छोटी सी प्लेट्स के आठ बाई चार की प्लेट्स अगर हम लोग सरकार इसमें अनु, अनुदान के ऊपर और इसको उपलब्ध कराती कराती है जिसपे हम लोग घर की कम से कम घर के उपयोग लायक बिजली तो बना ही सकते हैं और यदि हम लोग ग्रुप समूह के रूप में अगर बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी से करने लगें तो हम सरकार को बेच भी सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं? हम सरकार पर क्यों डिपेंडेंट रहे हैं कि भाई हमारे पास हम लोग सिर्फ शिकायत करते हैं छः घंटे बिजली नहीं आ रही गाँव में दूरस्थ क्षेत्रों में आठ घंटे बिजली नहीं आ रही सरकार वादा कर दी हम चौबीस घंटे में से सोलह अठारह घंटा देते हैं सरकार क्या करें हर जगह की हर एक सीमाएँ होती है उन सीमाओं के परे जाके हम लोग कितना भी करना चाहें तो नहीं हो तो हम लोगों को जनता को उठना होगा उठ उन सभी योजनाओं का फायदा उठा लेना होगा उन वैकल्पिक स्त्रोतों को काम में लेना होगा सोलर एनर्जी तक सस्ता ऊर्जा का स्रोत कोई और हो नहीं सकता मेरा मात्र सिलिकॉन सेल के द्वारा ही सूर्ज के द्वारा ही हम लोग बिजली बना रहे हैं पानी को गिराने की जरूरत नहीं, नहीं बांध से कोयले को पीसने की जरूरत नहीं मशीन में सूरज की प्लेट लगाई 20 साल के लगभग बीस साल की गारंटी मिलती है उनमें उस प्रोडक्स के डिवाइस के ऊपर तो उसमें हमें कहाँ दिक्कत आ रही है हम लोग अगर व्हीकल्स काम में ले रहे हैं तो अभी हमारे माननीय है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब भी अभी स्पष्ट रूप से मोटर निर्माता कंपनियों कह दिया है कि वो लोग इस प्रकार की गाड़ियां बनाएँ जिनसे ऊर्जा ऊर्जा कम से कम उनका खपत हो और अधिक से अधिक उनका मिले तो वो लोग हम लोग अभी सी के बाद में अब हम लोग बिजली चलित गाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं उनमें क्षमता भी होगी उनकी ईंधन उनकी इंजन की क्षमता भी काफ़ी भारी होगी ताकि वो भारी सवार को ले जा सकें अब इस प्रकार की गाड़ियाँ कुछ ही समय आने वाले दो पाँच सालों में ही भारतीय सड़कों पर हम लोग बिजली चालित बड़ी भारी गाड़ियां भी हम लोग देखने को मिल से मिलेगी जो अभी पाश्चात्य देशों में हम लोग देख रहे हैं हम लोग निसंकोच होकर उन्हें खरीदें सरकार हो सकता है सरकार उनके ऊपर भी इस प्रकार की कोई योजना लाएं जो हमारे पहुंच में हो तो ये छोटे छोटे उपयोग अगर हम लोग करें तो भविष्य तक लोग मैं समझता हूँ ऊर्जा की बचत भी पहुँचेगी और वाली पीढ़ी तक भी ये सब स्रोत ऐसे कैसे पहुँचे जी दीपेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी आज समय की मांग इस कार्यक्रम में जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं ऊर्जा बचत की या एनर्जी कंजर्वेशन की कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को इस पर एक बार फिर से विचार करना है और जितना हो सके इंडिविजुअल भी और सामुदायिक रूप से भी हम लोग काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात दीपेंद्र जी ने बताया सोलार एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं जिससे हम पूरा समय बिजली प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा आपको अपने उसको इस्तेमाल करना होगा ऊर्जा को सोलार एनर्जी के जो प्लेट्स हैं या जो भी संसाधन टेक्निकल चीज़ें हैं चीज़े है, उसका उपयोग करके हम बिजली को बना सकते हैं और उस बिजली का उपयोग करके हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लोगों के बीच में भी रह सकते हैं कि हमारे घर में सोलर बिजली है सोलर से हम बिजली का उपयोग करते हैं तो एक खुशी की बात होती है और इंडिपेंडेंट आप उसका यूज़ करते हैं तो ये भी एक अच्छी बात आती है खुशी होती है उसमें कि हाँ हमने कुछ अलग किया है क्रिएटिविटी हमारे अंदर एक खुशी होनी चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि कुछ चीज़ें करने के लिए कोई कहता है इसलिए हम करते हैं तो थोड़ा सा नाराजगी लगता है या ज़बरदस्ती हम लोग बेमन से करते हैं लेकिन आप खुद इनिशिएटिव लेकर जब इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह का काम करेंगे तो जो खुशी आपको गा, वो खुशी आपको जो है बहुत बड़ी एक आपका एसर्ट होगा और वो उस खुशी के माध्यम से आप जब दूसरों को बताएंगे तो दूसरों को भी वो फील आएगा और वो लोग भी उस तरह के काम करेंगे जिस तरह का हमें करना चाहिए तो ऊर्जा बचत के लिए हम लोग बहुत सारे विकल्प भी हैं और साथ ही साथ हमारी अपनी आदतों में ये दो चीजें हैं विकल्पों को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ हम अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और खूबसूरत गाना आपको सुनाने वाला हूं अभी समय की मांग इस कार्यक्रम में सुनते नमस्कार रातर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 विशेष समय की मांग इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी बातें हुई आज के ऐसे एपिसोड में मुझे लगता है कि कुछ बातें शायद आपको कुछ नई बातें भी सुनने को मिली हैं और कुछ चीज़ें जो है जिसके बारे में हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे उन चीज़ों को भी आप सुन पा रहे हैं तो चलिए जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो उसे ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ में ऐसी हम शुभकामना करते हैं कार्यक्रम के माध्यम से और चलिए जाते जाते कहूँगा रितेश जी हमारे सभी राजस्थान गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं और काफ़ी समय से आप इस पी से जुड़कर टेक्निकल चीजों को देख है हैं तो टेक्निकली जैसे कि अभी दीपेंद्र जी बता रहे थे कि सूर्य ऊर्जा जो है हम लोग रिसीव कर सकते हैं उससे बिजली बना सकते हैं तो क्या घर में जैसे कि हमारे इधर ट्राइबल एरिया बहुत सारा है और धूप तो अच्छी मिलती है लेकिन फिर भी क्या होता है कि गांव में इन चीज़ों को करने में थोड़ा दिक्कत ही आती है कि लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो कैसा हो सकता है क्या किया जा सकता इसकी शुरुआत सबसे छोटी शुरुआत वहां से हो सकती है एक सोलर लालटेन से हो सकती है जो हमें रात को जो बिल्कुल ही रूरल एरिया है जहाँ पे बिजली की लाइन नहीं है या है और वहाँ बिजली नहीं पहुँच रही और रात को थोड़ा हमें काम करना तो सोलर लालटेन आप ख़रीद सकते हैं जिसका सबसे अच्छा फ़ायदा यह है आप सुबह उसे धूप में रख दीजिए कहीं टाँग दीजिए बाहर खुले में वो दिन भर में चार्ज होगी शाम को आप उसे लाइट जला के अपने जो रेगुलर रात वाले जो काम है वो आप निपटा सकते हैं तो जहां आप इसका कॉन्फ आप इसको यूज़ करेंगे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तब उसके नेक्स्ट स्टेज में आता है सोलर प्लेट लगाना आप घर के ऊपर सोलर प्लेट्स लगाइए दिन में बहुत सारी बिजली बनाइए अगर आपके यहाँ ग्रिड कनेक्टेड है तो आप ग्रिड को बेच भी सकते हैं और रात को वो वापस भी ले सकते हैं इसे नेट मीटरिंग का कंसेप्ट कहा जाता है और अगर आपके यहाँ ग्रिड नहीं है तो अपनी बैटरी में स्टोर कीजिए रात को उसको काम में लीजिए चाहे आपको पंखा चलाना हो टीवी चलाना हो या आपको ट्यूबलाइट चलानी हो तो आप उसके चलाने में काम ले सकते हैं तो रात की जो वो परेशानी वो भी इसके आगे सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से एक और बहुत अच्छी पहल चल रही है वो ये है कि आपको अपने खेतों को अगर पानी देना है तो पानी देने के लिए जो बिजली या पंप जो हमें चलाना है वो किस तरीके से चलाएँ तो उसमें ही यही एक फैसिलिटी राजस्थान सरकार की तरफ से कि आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं जो डायरेक्ट आपके पंप को ड्राइव करे जो ये पंप को ड्राइव करेगा उसमें करीब साठ परसेंट के आसपास सरकार की सब्सिडी है वो भी आपको मिलती है तो आप पंप लगाएं आपने खेतों को पानी देने के लिए दिन में पानी दिया और शाम को उसको रहने दीजिए अगले दिन वापस चला लीजिए रही बात उन कुछ तीस दिनों की जब इस वक्त तीस चालीस दिन जब आपको वो नहीं मिलती है तो उसके लिए भी उसमें ऑल्टरनेट यह है जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है कि आपके आसपास ग्रिड रहेगी जब आपको चाहिए उसमें से आप पावर ले सकते हैं तो ये तो हो गया एक इनिशियल स्टेज कि हम किस तरीके से हमारा भरोसा जमें और हम किस तरीके से उस पर काम करें दूसरा एक बहुत कन्वेंशनल मेथड है जो हम हमेशा से करते आ रहे थे लेकिन वक्त के साथ हम कहीं ना कहीं उसको भूल गए पीछे छोड़ आए हमारे घरों में एक कूलिंग सिस्टम होता था वेंटिलेशन सिस्टम जिसे हम कहते थे तो अब जैसे हम रूरल एरिया में जाएं तो वहाँ वैसे भी मकान बहुत दूर दूर हैं उनकी झोपड़ी के ऊपर जो टेपर होता था वो होता इसलिए था कि गर्म हवा वहाँ इकट्ठी हो जाए और वहाँ से बाहर निकाली जा सके ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे हमने आजकल क्या किया हमने सारे खिड़की और दरवाजे तो बंद कर दिए और हमें अब अंदर कूलर चाहिए या ए चाहिए तो बजाय कूलर या ए के कोशिश करें कि एक नेचुरल एयर आए एक प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे घर में तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी पूरी रहती है तो हमें सफोकेशन वाली जो बात है वो भी फील नहीं होगी इसके अलावा कई ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे कल हम अपने इस वन में देख रहे थे आपके यहाँ एक पूरा एक ऑडिटोरियम है जो पानी से ही चलता है और उसमें ऑटो एयर फ्लो चल रही है इस तरीके का अगर आपके जैसे सामुदायिक केंद्र हैं जहाँ पे आपको ठंडी हवा की ज़रूरत है तो हम इस तरीके के कुछ प्लांट भी लगा सकते हैं तो बीनड किसी की ये सोचना कि सब सब लोग आके करेंगे हमें अपने इनिशियटिव खुद लेना है हमारे पास इतनी अच्छी धरोहर है जैसे हवा महल की अगर हम बात कर लें तो हवा महल का टोटल डिज़ाइन ही ऐसा था कि आप टोटल हवा उसमें फ़्लो करती रहती है तो जो वेंटिलेशन की दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई दूसरा आ, जो अब दिन में कई ऐसे डार्क जोनस होते हैं जहाँ में रोशनी की जरूरत होती है तो हम वहाँ लाइटें चलाते हैं लाइटों के बजाय अब सोलर लाइट पाइप्स आ रहे हैं तो आप बाहर एक पाइप का एक फेस लगाते हैं और उसका दूसरा मुंह अंदर ले आते हैं तो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका थोड़ा सा बड़ा लेवल का मतलब आठ इंच के आसपास के डायोमीटर आठ नौ इंच का उसमें से लाइट अंदर आती है और आपको ये कभी फील ही नहीं होता कि आपने ट्यूबलाइट जला रखी है सनलाइट आ रही है तो उसमें आप बहुत सारी बचत कर सकते हैं और यह है डार्क जोन्स के लिए तो बोतल लगाना जो एक महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी हैबिट रही है रूरल में या जो कच्ची बस्ती के उनमें थी उन्होंने ऊपर से छेद किया ऊपर से एक पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट बॉटल नीचे लटका ली तो वो ऊपर से लाइट आई और नीचे अंदर फैल गई तो ये कुछ ऐसे इनिशेटिव भी हैं जो हम चीपर मोड्स में भी कर सकते हैं टेक्निकली नहीं भी जाएँ तो चीपर मोस्ट वे और अपने घर के लिए या अपने आसपास के इलाके के लिए ये कर सकते हैं तो ऊर्जा संरक्षण कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें कुछ कहीं और से सीखना है इट इज़ ऑल अबाउट हम कैसे चीज़ों को देखना चाहते हैं तो ये एक छोटे सा है रितेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ सभी ये बातें जो है समझ रहे होंगे हमारे दोस्त फिर से मैं वापस दीपेंद्र जी से जोड़ना चाहूँगा दीपेंद्र जी आप बताइए कि आखिर में हम लोग किस तरह के छोटे छोटे जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको समझ के अपने घर में या फिर अपने सोसाइटी में जिस तरह से यूज करें देखिए सहयोगी रितेश ने आपको बताया और आपने शुरू में भी जिक्र किया था हुँ. कि आम जनता को स्वयंसेवी संगठनों को एनजीओज़ को आप जैसे बड़े संगठनों को इस क्षेत्र में पहल करनी होगी क्योंकि जो बड़े संगठन एनजीओस और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस सब आगे आते हैं तो आम रूरल क्षेत्र के व्यक्तियों को ग्रामीण निवासियों को भी विश्वास उत्पन्न होता है देखिए विश्वास जहाँ होता है वहाँ पर काम हो जाते हैं मन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है मैं आपको बात बताऊँ अजमेर के पास किशनगढ़ में तिलोनिया नाम की एक संस्था है काफ़ी अच्छी संस्था है उसने सोलर एनर्जी के ऊपर ही काफ़ी काम किया है वहाँ पे उस क्षेत्र में जहाँ पे बिजली नहीं थी इन्होंने लालटेन्स बना बना के न सिर्फ वहाँ पे बिजली ले आए बल्कि अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज बहुत से देश की महिलाएं वहाँ पे आके सीखती हैं और बना के अपने क्षेत्र में लेके जाती हमारे जिन सिरोही या दूरस्थ क्षेत्रों में गुजरात के दूर क्षेत्रों जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं वहाँ भी हम लोग इस प्रकार इनिशिएटिव कर अभी बताया गया है कि एक छोटा सा प्रयोग की बोतल को लगा दिया उससे अंदर प्रकाश आ गया भाई इसमें क्या लागत है एक जो जो बता रहे हैं डाया का आठ इंची का जो पाइप बता रहे हैं वो शहरी क्षेत्र के लिए है पर वो इतना कॉस्टली नहीं है उसको हम लोग भी काम में ले सकते हैं तो छोटे छोटे उपाय अगर हम लोग कर लें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो किसान भाई अगर खेत जोतते हैं तो इनके ट्रैक्टर्स में अगर जरूरत नहीं है इस क्षेत्र में कि यहाँ की हमारी भूमि इतनी हार्ड नहीं इतनी कठोर नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादा हार्स पावर की ट्रैक्टर की कहाँ जरूरत आ गई छोटे क्षमता के ट्रैक्टर्स भी बाजार में मौजूद हैं जो सस्ते भी आते हैं और गहराई तक हल जोतने के काम आते हैं उनको हम खरीद सकते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं सभी कंपनीज बना रही है दक्षिण में तो ऐसे ट्रैक्टर्स देखें जो मात्र पच्चीस तीस में ट्रैक्टर अपने जुगाड़ के थ्रू चल रहे हैं अपना काम निकाल रहे हैं तो इनसे भी हम लोग काम ले सकते हैं तो ऊर्जा तो हम लोगों को जो परिपाटी है उसको थोड़ा सा बदलना बदलते देखिए फिर देखिए कितना अच्छा हमारे आसपास सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा पर इसकी पहल तो हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को आपसे संगठन को करनी होगी ये मेरा आपसे निवेदन है वो जनता से जो हमारा कार्यक्रम जिससे जो सुन रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि कुछ एक आज इस कार्यक्रम से ये एक मन में एक धारणा लाएं कि ईंधन संरक्षण ऊर्जा संरक्षण का हम न सिर्फ खुद करेंगे बल्कि आस के समाज में भी इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे धन्यवाद दीपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष समय की मांग कार्यक्रम में जुड़कर एनर्जी कंजर्वेशन पे जो बातें आपने बताई और जो छोटे छोटे कदम जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया और उन कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाता है लेकिन करने की अगर देह बना लेते हैं मन में अगर ठान लेते हैं तो सब कुछ हो जाता है इसलिए कहा जाता है इंसान अगर सोच बदले तो सब कुछ बदल सकता है तो हम अपने सोच को बदले और इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन की जो भी बातें आपने सुनी आज मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है और आप इन चीज़ों को अपने जहन में उतारें दूसरों को भी बताए और पहले तो खुद से शुरू भी कीजिए <laughs> तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रितेश जी एंड दीपेंद्र जी हमारे साथ समय की मांग कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया लोग का